यग्र तो दूर मुद्ति दैव तुप्त तथरंगम ज्योतिषा ज्योतिरेक तन शिवसकल <coughs> यूर जो जागते हुए का दूर को चला जाता है दैवम और वो दिव्य गुणयुक्त पदार्थ है तत्व वह सुप्त से सोए हुए का भी उसी प्रकार से चला जाता है जैसे जागते हुए का चला जाता है वैसे ही सोते हुए का भी चला जाता है क्योंकि दूरम गमम उसका दूर दूर जाने का ही स्वभाव है और वो ज्योतिषाम ज्योति ही ज्योतियों जियोति, का भी ज्योति है तत् में मना वह मेरा मन है और शिव संकल्पम अस्तु उत्तम संकल्प वाला होवे मन के विषय में ईश्वर से मंत्र में प्रार्थना की गई है मेरा मन किस प्रकार का होना चाहिए पहले मन का स्वभाव गुण को बताया जो सबसे मोटा लक्षण उसका है उसके मोटे लक्षण को बताया कि वो क्या करता है जागते हुए का दूर चला जाता है और सोते समय भी दूर चला जाता है दूर दूर जाने का जिसका स्वभाव है तो यहाँ जागते हुए का मन दूर चला जाता है इसका अभिप्राय क्या है यानी दूर से दूर विषयों को ही मन विषय बनाता है निकटतम पदार्थों को विषय बनाने में उसको कष्ट होता है, इस तो है। इसलिए ईश्वर इस को नहीं बनाता है विषय कभी वो स्वयं को भी नहीं बनाता है अपने से अतिरिक्त को और अपने से बाहर वाले को बनाता है तो चूंकि मन तो एक जड़ पदार्थ है जैसे हमारी इंद्रियां आँख नाक आदि है ये जड़ है इन्हीं में से एक मन भी है तो जो स्वभाव इन इंद्रियों के हाथ पैर आदि के हैं यही का यही मन का भी है तो हाथ पाँव को कभी भी अपने आप इधर उधर जाते तो नहीं देखा होगा ना या कभी चला जाता ये भी हाथ पैर जाते हैं या हाथ जाते चला जाता है पैर नहीं जाता है नहीं जाता है आपका हाथ अभी है जहा रहना चाहिए वहीं है या कहीं और है नहीं जो ही करना चाहिए केवल वही करता है कुछ और भी करता रहता है करता है ना वो हट गया ना अपने लेक से नहीं बैठे हुए अभी पैर तो नहीं जा रहा है कहीं इधर उधर अंगूठे जा रहे होंगे पैर नहीं जा रहा है पूरा उसकी अपेक्षा हाथ अधिक हा, जा रहा है और आँख भी जा रही है वो भी एक जगह नहीं रहती है कान कहीं नहीं जा सकता है वो वहीं रहता है सारे मनमानी वाले ही है ना तो भी देखो फिर भी क्या होता है हाथ में अपने को दिख जाता है कहीं भी जा रहा है लेकिन जब हमको जहां भेजना है वहां भी तो चला जाता है ना जब हमको कहीं भेजना नहीं है कुछ नहीं करना है हाथ से तो उस समय तो ये अपना कुछ करता रहे करता रहता है लेकिन करते हुए भी हमको जब कुछ करना होता है उस समय तो मना नहीं करता है हाथ पैर में हमको अपना आ, काम हमारा नहीं है उस समय तो ये करता रहे कोई बात नहीं करता है पर जब हमारा काम आता है उस समय नहीं बोलता है नहीं करूंगा उस समय कर देता है पर मन ऐसा नहीं करता है इच्छा के अनुसार हाथ पैर तो चल जाते हैं लेकिन मन इच्छा के अनुसार नहीं चल पाता है इतना दोनों में अंतर है तो ये मोटा अंतर इसमें है वास्तविकता क्या है जैसे हाथ है वैसे ही मन भी है तो अब अंतर क्यों आता है ये दोनों में अंतर इसलिए आता है कि हाथ को तो हम जानते हैं कहाँ है किस तरह से है ये इसकी स्थिति को हम जानते हैं दिखता है ये हमारे सामने लेकिन मन की स्थिति को हम नहीं जान पाते हैं मूल कारण है जान पर नियंत्रण नहीं है हमारा जो ज्ञान है वही अनियंत्रित है ज्ञान अनियंत्रित होने के कारण अब मन को भी हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो मन को यदि नियंत्रण करना होगा तो पहले ज्ञान को ही नियंत्रण करना होगा नियंत्रित पैर इसलिए नहीं जाता है कि जहां इसको जाना है वहां हम जानते हैं ये जाने योग्य नहीं है स्थान इसलिए नहीं जाएगा हाथ उस काम को नहीं करता है जिसको हम जानते हैं ये नहीं करना है करने का है तो हाथ भी नहीं करेगा ऐसे ही किन विषयों को सोचना है किन को नहीं सोचना है ये हमको नहीं पता है इसलिए मन का विषय जो सोचने का है वो उसके विषय का हमको ठीक जानने होने से अब नियंत्रित विषय को मन नहीं सोच पाता है मन से नहीं सोच पाते हैं अभ्यास वैराग्य अभ्याम तो ज्ञान पर ही होगा ना नियंत्रण वैराग्य क्या होता है ज्ञान ही होता है ये चाहिए ये नहीं चाहिए ये उचित है ये अनुचित है ये सारा सा सारा कुछ जानना ही होता है ना और वो ज्ञान जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे ही फिर मन भी उसे उसमें रुकता जाता है फिर जब तक ज्ञान नहीं हो रहा है नियंत्रित तब तक मन भी नियंत्रित नहीं होता है तो मन को नियंत्रित करने का अर्थ है ज्ञान को ही नियंत्रित करना किसी भी विषय में हमको क्या है भीतर निर्णयात्मक ज्ञान नहीं है बस विषय का तो निर्णयात्मक नहीं होने से हम ठीक प्रयोग नहीं कर पाते हैं उसका ये अनिर्णित ज्ञान जो है ये हमारे पास संस्कारों के रूप में रहता है मन में और उसी संस्कार के आधार पर हम भीतर क्रिया करते रहते हैं तो मन उन विषयों में जाता है जिस विषय में हमारी जिज्ञासा रहती है यानी जानने की इच्छा रहती है जानने की इच्छा का मतलब अभी उसमें निर्णय नहीं हुआ है कि इसका स्वरूप क्या है तो अज्ञात विषय में तो मन जाएगा नहीं जिस विषय का कोई ज्ञान नहीं है आ, जैसे इस अलमारी में कितना बड़ा सांप है छोटा वाला है या बड़ा वाला है बैठा हुआ इसको नहीं सोचेंगे ना आप ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि इसमें सांप है कि नहीं अभी ये नहीं पता है सांप है ये पता ही नहीं है तो जो पता नहीं है तो अब वह क्या करेंगे उसमें कोई वह नहीं कर सकते ना ऐसे ही होता है जो अनुमान होता है वो कभी भी सर्वथा अज्ञात विषय में नहीं चलता है, होता है और जो ज्ञात हो गया निश्चित हो गया उसमें भी अनुमान नहीं होता है इसी कारण से प्रत्यक्ष में अनुमान नहीं लगता है क्योंकि साक्षात ज्ञात होता है और ज्ञात होगा तो इसमें हुआ क्या करेंगे अब इसलिए प्रत्यक्ष के लिए और किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है ऐसे शब्द प्रमाण भी है जो निश्चित है कि इसका यही अर्थ है तो अब उसमें संशय की स्थिति नहीं आएगी विचार करने की स्थिति नहीं आएगी तो मन कभी भी आ, निर्णित विषय में नहीं जाता है हर समय इससे हुआ कि अर्थापत्ति से हर्ष में मन अनिर्णित में जाएगा और परोक्ष में जाएगा वो। तो अनुमान भी हम उसी विषयों का करते हैं जिसका कुछ तो ज्ञान हो गया है उसका ज्ञान आरंभ तो हो गया लेकिन पूरा नहीं हो पाया निर्णय नहीं हो पाया उसका तो ऐसा ये स्थिति जितने विषयों में रहेगी उतने विषयों से मन को नहीं रोक सकते नहीं, रोक सकते। नहीं।, नहीं आद हाँ। क्या कहते हैं कचरा ज्ञान जब तक है, तो उतने जब तक कचरा ज्ञान है तब तक मन नहीं रुकेगा ज्ञान पूरा ठीक हो जाने के बाद रुक जाएगा मन अपने आप अनुमान में होता है कि शब्द प्रमाण से या प्रत्यक्ष से उस वस्तु का कुछ भाग आपने जान लिया है भाग कुछ बचा हुआ है ये भी पता है आपको तो जो बचा हुआ है है? वो कैसा है? इतना भाग रह जाएगा यानी कुछ भाग तो पता चल गया और जैसे सांप तो इसमें घुस गया है इतना पता लग गया लेकिन आपको काटेगा भी ये सब भी पता है ये सारा का सारा है और नहीं काटना चाहिए तो इसके आधार पर अब उसको निकालने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे इतना होने पर कि उसको अब नहीं रहना चाहिए यहाँ पर ये दूसरा वाला ज्ञान है ना तो ये दूसरा वाला ज्ञान आपका संग नहीं हो पा रहा है ना वो निर्णय वो व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब तक उसका बाधक कारण नहीं तब तक ये कैसे रहेगा वो खतरा वो बना बनता रहेगा विरोधी ज्ञान वहां खड़ा है उसका इसलिए अब वो चलता रहेगा इसको किसी तरह से निकालो हटाओ हटाओ तो आ, ऐसे ही विषय मात्र में भी आधा जान जब रह जाता है पूरा नहीं रहता है तो उसमें मन चलता रहता है तो इसी कारण से क्या है दूर वाले विषय में जाता है दूर वाले विषय का मतलब जिसका अभी पूरा नहीं पता है थोड़ा सा तो पता हो गया लेकिन पूरा पता नहीं है तो उस पूरे को खोजता रहता है यानी जिस विषय को हम पूरा नहीं जानते हैं उसको पूरा जानने के लिए प्रयास करते रहते हैं इसलिए मन को उस विषय में लगाए रखते हैं। जो निकट वाला होगा एकदम पता ही नहीं है या तो वो और पता है तो कोई निकट होने से वो पता हो ही जाता है अब उसमें लगाने की जरूरत नहीं है मन को तो निक अब यहाँ वाले की वस्तु के लिए क्या करेंगे हम कि कैसा क्या है वो तो है ही पीछे वाले के लिए तो करेंगे तो इसलिए मन हर्ष में दूर वाले विषयों में इसीलिए जाता है कि दूर के विषय हमको पूरे ज्ञात नहीं होते निकट के ज्ञात होते हैं या जो निकट है बिल्कुल नहीं जात अपना स्वरूप बिल्कुल नहीं जात है ईश्वर का बिल्कुल नहीं जात है इसलिए निकट होते हुए भी वो नहीं जाता है लेकिन दूर वाला थोड़ा सा ज्ञात शब्दों से जानते हैं या अनुमान-अनुमान से हमने जान रखा है तो थोड़ा जान तो थो हमको हो गया पूरा नहीं हुआ तो इस स्थिति में अब मन को हम लगाते रहेंगे उस विषय में हाँ इसमें मन को लगाते हैं ना कभी तो लगता ही होगा नहीं ईश्वर में भी आप जब सोचना शुरू करेंगे तो उसके दूसरे दूसरे स्वरूप को जानेगा मुझ में सीधा है ईश्वर आनंद स्वरूप इसमें नहीं लगेगा इतने में नहीं लगा पाएंगे सोचने भी लगेंगे तो इसका बनाने वाला है ऐसा इसके कारण हुआ है इतने में जाता है ना फिर वो सीधे यही खड़ा है ऐसा वाला इस इस अवस्था को तो नहीं पकड़ता है वो तो वो इसी कारण से नहीं पकड़ रहा है कि इतना ही जाना है अभी नहीं दूर के ही अर्थ में जाना है ईश्वर को तो यानी जब इच्छा करें हैं दूसरी बात है कि उस विषय को जानने की इच्छा भी नहीं कर रहे हैं ना ईश्वर को इन विषयों को तो कर लेते हैं क्योंकि एक जगह इनके समान वाले से एक जगह सुख मिल गया तो उससे ये मिलते जुलते होते हैं थोड़े थोड़े सुख ले लिया है ना इसका तो उस थोड़े हुए सुख लेने के कारण अब और अधिक मिल जाएगा ये अपेक्षा उठती है इसके कारण फिर दूसरे विषयों को बना लेते हैं सोचने के लिए तैयार विषय बना लेते हैं ईश्वर वाले में अभी ऐसे कोई स्वाद आया ही नहीं कहीं पर चखा ही नहीं एक भी चख लेते तो हो जाता उसका भी कि दोबारे फिर करेंगे लेकिन एक बार भी नहीं मिला इसलिए उसमें नहीं जाता है और इसका चखते रहते हैं तो थोड़ा सा एक सेकंड के लिए भी सुख मिल गया ना तो दूसरे के लिए हो जाएगी कामना तो भौतिक विषयों में थोड़ा थोड़ा सुख हमको मिलता रहता है उस थोड़े हुए सुख को और पूरा करने के लिए हमें इनको विचारते रहते हैं इसलिए भौतिक विषयों में मन को लगाते हैं या इसमें लगता है ईश्वर वाले में नहीं लगाते इसलिए नहीं लगता है वहां जी जैसा अपेक्षा उत्पन्न नहीं करते तो मन इसीलिए जाता है हर समय कि दूर के विषयों में क्योंकि पास से हम वस्तु को ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं परोक्ष वस्तुएं होती है उसको हम सोचते रहते हैं इसलिए मन हर समय दूर ही जाएगा पास नहीं जाएगा स्वभाव उसका पास और दूर दोनों का है जानने का लेकिन हम नहीं चाहते हैं न चाहने के कारण वो फिर दूर जाता है तो ऐसे जागते हुए में जाता है ऐसे सोते हुए में जाता है जागते हुए में तो विषयों को हम इंद्रियों से कुछ पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेने के कारण वो हमारा विषय बन जाता है बाहर के जो पदार्थ होते हैं इसलिए जागते समय तो दूर जला जाएगा इस इंद्रियों के आधार पर सो जाते हैं तो इनसे संबंध कट जाता है इसलिए अब सीधे इनके बारे में नहीं सोच सकते तो वहां अब इनके जो संस्कार बचे हुए हमारे पास हैं उनको फिर जाएगा उनमें लगा देते हैं उसको इसलिए सोते समय भी वो फिर चला जाता है लेकिन जाएगा इन्हीं परोक्ष में ही दूर वाले में ही जाएगा तब भी वो संस्कारिक रूप में जो दूर वाले विषय हैं उसमें फिर वो रात में यानी सोते समय मन स्वप्न में चला जाता है उनमें यानी भेज देते हैं उनको विषय बना लेते हैं क्योंकि बाहर से अब संबंध रहा नहीं तो कैसे सोचेंगे इसको अब अंदर वाले से ही बचता है संस्कार ही बचते हैं इसलिए अब मन को संस्कारों में लगा देते हैं तो जागते समय भी और सोते समय में ये दूर को ही पकड़ता है इसीलिए क्योंकि विषय जो परोक्ष है हमको हम उसी को जानने के लिए तत्पर रहते हैं आ, उसमें क्या होता है वस्तु स्वरूप से अनुभूत नहीं होता है लेकिन बिना अनुभव के संस्कार नहीं बनते हैं।, से बन हैं हाँ अब करते क्या है कि आधा भाग इसका देख लिया इसको भी देखा और उसको भी देखा अब उसमें क्या होता है न किसी व्यक्ति में हमको कोई चीज अच्छी लगती है उसकी उसमें और भी चीज़ें होती है तो उसमें से केवल उतने भाग को ले लेते हैं जब बिल्ली है मान लो तो बिल्ली का रूप अच्छा लग गया लेकिन उसका स्वभाव तो नहीं अच्छा नहीं लगता है दूध गिरा देती है और भी काम कर देती है लेकिन उसको देखने में रूप जो है अच्छा लग जाता है तो अब क्या करेंगे न पूरी बिल्ली का केवल रूप लेंगे इतना ही ले लेंगे अब दूसरा है कि कुत्ता है कम से कम ठीक से बैठता है वो दूसरा वाला तो अब उसके रूप को कुत्ते में जोड़ देंगे जितना भाग कुत्ते वाला अच्छा लगा उतना ले लेंगे जितना भाग बिल्ली का अच्छा लगा उतना ले लेंगे और दोनों को फिर मिला देंगे एक कर देंगे तो ऐसे यहाँ भी चीज़ें होती है रहती है सारी चीज़ें तो इनमें से जितना जितना अच्छा लगता है उसको एक तरफ कर लेते हैं और उनको फिर करते हैं एक जगह जोड़ देते हैं एक जगत जोड़ने से वो एक विचित्र वस्तु बन जाती है अनुभूत में से ही है वो लेकिन थोड़ा थोड़ा भाग हमने लिया है तो उन सभी को क्या करते हैं हम मानसिक रूप में वहाँ संकल्प से जोड़ देते हैं क्योंकि अंदर वस्तु थोड़ तो जोड़ी नहीं जाती है लेकिन वस्तु बनाते भी तो है ना और बिना जोड़े तो बनेगी नहीं वस्तु तो इस कारण से बाह्य वस्तुओं को भी कुछ बनाना है घर बनाना है जो भी है तो मन में सारा बना ही लेते हैं ना तो बनाना तो जानते ही मन से ऐसे तो ही अन्य विषयों को भी पहले थोड़ा थोड़ा पकड़ करके वहाँ हम मिला देते हैं मिला देने के कारण क्या होगा वो तो विचित्री बनेगी ना क्योंकि थोड़े से थोड़ा थोड़ा लिया है सबका तो इनमें से किसी जैसा नहीं मिलेगा वो जिसका पूरा पूरा ले लिया है वो तो पूरा पूरा दिख जाएगा और लेते ही नहीं हैं पूरा थोड़ा थोड़ा ही लिया है तो थोड़ा थोड़ा उसका उसमें जोड़ रखा है वो विचित्र तो होगा ही होगा जानवरों का सींग ले लिया मनुष्यों का शरीर ले लिया अब दोनों को जोड़ देंगे तो कैसा होगा वो सींग वाला मनुष्य होगा और बाहर तो मिलेगा नहीं ये फिर इसलिए वहाँ विचित्र लगता है सारा मतलब सर्वथा अनुभूत नहीं होता है लेकिन जिस रूप में विषय बनाया हुआ है वैसा पदार्थ नहीं होता है इसलिए वो अनुभूति उसकी होगी तो इस रूप में होते हैं कि जो नहीं भी विषय कभी नहीं देखा नहीं सुना वो भी वहां देखते हैं वस्तुतः सर्वथा नहीं देखा ये नहीं होगा लेकिन वैसा का वैसा नहीं देखा है वैसा का वैसा देखा हुआ नहीं आएगा स्वप्न में क्योंकि वैसा का वैसा आपने निश्चित कर रखा है निश्चित का स्वप्न नहीं आता है निश्चित विषयों का स्वप्न नहीं आता है स्वप्न अनिश्चित का ही आएगा यानी जिस विषय को आपने कर दिया कि ये हो गया पूरा अब नहीं सोचेंगे ना उसको जो रह गया है अधूरा उसी को तो सोच सोचने सोचेंगे ना तो इसलिए स्वप्न में भी दिन में जैसे कि आपने बना लिया कि चोरी नहीं करनी है स्मृति इसलिए करते हैं कि उससे अब और काम करना है दूसरे में जोड़ना है ना उसको तो अभी अभी यह अधूरापन बन गया ऐसी स्थिति में अब आ जाएगा वो काम पूरा उसका नहीं आएगा सपना, नहीं आएगी कुछ नहीं आएगी करेंगे तो आएगी करेंगे तो मतलब फिर हो गया ना अब इसके साथ जोड़ना है आप, आपको उसमें याद आएगा जहां दूध मान लो आज नहीं मिला तो पहला वाला पिया हुआ दूध आएगा याद आज छक्के के मिला है ना तो नहीं आएगा सत्य समाधान इसलिए मिलता है कि दिन भर वो उसी को सोचते रहते हैं तो वो चिंतन चलता रहता है चिंतन चलते रहने के कारण वहाँ और थोड़ी एकाग्रता भी आ जाती है बाह्य विक्षेप कम हो जाते हैं और वो पूरा का पूरा विषय आ जाता है इस कारण से वो निरंतर चिंतन होने के कारण वो अवस्था आ जाती है सामने इस कारण से स्वप्न में निर्णय भी होता है विषयों का हाँ सत्य भी हो जाता है कभी कभी अधिकतम नहीं होगा प्रायः होगा कभी कभी होगा ऐसा प्राय नहीं होता है उसमें प्राय तो उल्टे ही रहते हैं इधर का उधर ही रहते हैं लेकिन जिस विषय को आपने बहुत अधिक कर दिया है ना बना लिया है विषय वो तो स्वप्न में जो कहते हैं आएगा अष्टाध्याय आप रटने लगो दिन रात रटो तो अब क्या होगा श्रुत्र के सूत्र आएंगे वो पूरे और आप अगला अध्याय याद भी कर सकते हैं वहां पर ऐसे नया सूत्र बना भी सकते हैं आप नया भी सूत्र बना लेते हैं वहां पर अगला याद भी कर लेते हैं वहां पर वो सारा का सारा क्या होता है ना वो जो ज्ञान संग्रहित हो रहा है उसके आधार पर अगला हम कल्पना कर लेते हैं इस कारण से ऐसा हो जाता है प्राय नहीं होता है जिस विषय में अभी निश्चिंत हो गया वही बता रहा था ना अभी उदाहरण मान ली यहाँ आपने किसी वस्तु को देखा और एक बार मन में आ गई कि ये मुझे चाहिए वस्तु पर यहाँ आप नहीं लेंगे उसको क्योंकि चुरा नहीं सकते आप कुछ नहीं कर सकते ले नहीं सकते पर आपकी जिज्ञासा रह गई कि ये मुझे चाहिए तो अब क्या होगा स्वप्न में नहीं मानेंगे आप यहाँ तो मान जाएंगे नहीं करेंगे उसको नहीं लेंगे लेकिन स्वप्न में आप चुरा लेंगे खाने की चीज है यहाँ नहीं खाएंगे सबके सामने बहुत ज्यादा है पता नहीं क्या कहेगा ये लेकिन स्वप्न में फिर उसी को खा जाएंगे लेकिन यहाँ पेट भर गया है ना यानी जिज्ञासा नहीं रही तो अब स्वप्न में नहीं आएगा वो अथवा कोई काम पूरा तो हो गया है लेकिन उस पूरे काम के लिए आपको प्रशंसा नहीं मिली किसी से और मिलनी चाहिए थी ये आपने रख लिया था सोच के ये इसको मुझे धन्यवाद देना था तो ऐसी स्थिति में अब वो अच्छा काम फिर भी आ जाएगा यहाँ क्या कारण है काम तो पूरा हो गया है लेकिन काम से संबंधित जो काम है वो अभी रह गया है इस कारण से फिर ये उपस्थित हो जाएगा वहाँ पर तो नियम सब जगह यही बनेगा अभी जो पूरा नहीं हुआ है वही आता है स्वप्न हाँ। में जागते में दिन रात नहीं करते रहते मेरी नौकरी लग जाएगी और ये हो जाएगा और मैं वो करूंगा और ये संस्था खोलूंगा और वहां जाकर के पढ़ाऊंगा ये क्या है सब तो देखी हुई देखिये नहीं कल्पना है उस काम को जब करना शुरू कर देंगे ना तो कितनी भयंकर स्थिति आएगी उसको तो लाता ही नहीं है इससे कितने लोग मेरे ऊपन जाएंगे कितना आय हो जाएगा ये वाला पक्ष तो दिखता रहता है ना लेकिन वो खड़ा कैसे करेंगे वो वाला निराधार सोचता है व्यक्ति आधार को लेकर सोचने लगेंगे ना तो तो हो जाएगा कि ये नहीं करने का है फिर तो कि हो जाएगा। लेकिन उसमें एक भाग छोड़ देते है उसको आरंभ कैसे करेंगे जैसे, जैसे ऊपर ऐसी कल्पना तो हम कभी नहीं करते। नहीं करते वो, वो जो उलट पुलट करता है ना जहाज को आपने देखा होगा ना चक्कर मारता है वो है। वो सब कुछ सोचता है नहीं आप सड़क पर खड़े मान लो कहीं पर ऐसे जगह खड़े हो और कोई छत पर व्यक्ति बुला रहा है या कहीं पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं एक चोटी पर खड़े हैं और दूसरी चोटी बहुत अच्छी लग रही है तो वहां आपको लगेगा कि किसी तरह उड़के में चला जाऊं ऐसे सोच लेंगे जबकि असंभव है वो के जीरी है सब ना नहीं नारे नहीं नारे नारे वो उदाहरण वो जो बताना चाह रहा हूं आप यहाँ पर खड़े है ना मान नार लीजिए और यहाँ से बहुत दूर की चोटी दिखाई दे रही है पहाड़ की और बहुत सुंदर लग रही है तो आप उस समय नहीं रोक सकते अपने आप को कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा आप कर लेंगे कल्पना कि मैं वहां पहुँच जाऊँगा ऐसे लेकिन जा नहीं सकते आप उस पर पर मान लेते हैं ना कि वहाँ में पहुँच गया जब बात छोटे होते हैं और बादल होते हैं तो बादल को देख करके बनाते नहीं रहते हैं देखो ये बन गया और ये हो गया अब इसको ऐसे कर देंगे अब इसको ऐसे कर देंगे सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। वो क्या है बुद्धिहीनता ही तो है ना कल्पना हुआ है बादलों में क्या बनता है वो लेकिन देखते देखते क्या क्या नहीं बनाते हैं उसमें अब देखो ये किला बन गया अब ये हो गया अब ये हो गया अब वो मारने के लिए जा रहा है उस पर चढ़ाई करेगा बादलों को देखते देखते सारे नहीं सोचते हैं वहाँ बनता तो कुछ नहीं है लेकिन आप सब कुछ बना रहे हैं बनता है जी नहीं नहीं वैसा बनता कुछ नहीं बनता है कोई किला नहीं बनता है कोई व्यक्ति नहीं होता है वहाँ कुछ भी नहीं होता है वो लेकिन आपके मन में तो सब आता है ना वहाँ तो आप कल्पना ही तो कर रहे हैं ना वो ऐसे ऐसे मन से कर रहे हैं बना रहे है ना विषय को तो ये जागते में ही तो बनाते हैं देखिए नहीं वस्तु तो नहीं है वो वस्तु तो नहीं है हाँ जिससे आप बना रहे हैं ना उसे कभी बनेगा ही नहीं ऐसा असंभव है वो बादलों से कभी कुछ बनना तो है ही नहीं है ना होता है उसमें वस्तु तत्व तो नहीं होता है ना जो भी आप वहाँ सोच रहे हैं वस्तु तत्व कुछ नहीं है वो लेकिन आप घंटों सोचते हैं उसको तो सारी की सारी कल्पना ही तो है वो तो वो जागृत सभी में होता है ऐसे ही दूसरे व्यक्ति सोचते रहते हैं दिन रात ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा वो सारा होता तो नहीं है इतना पर तो सोचता तो है दिन भर सोचता है व्यक्ति जितना सोचता है उसमें से इतना भाग भी नहीं करता है दो प्रतिशत भी नहीं करता है दिन भर जितना सोचता है बाकी फालतू ही तो सोचता है वो तो मिथ्या कल्पना ही तो है तो ऐसे होता है क्यूँ करते हैं कल्पना निराधार करते हैं तो वो और थोड़ा आगे बढ़ जाता है अधिक हो जाता है वो तो इस कारण से ये कहा कि मन हमारा क्या है दूर दूर ही जाने वाला है यानी हम परोक्ष विषयों को हर समय सोचते रहते हैं दूरम गमम इस कारण से है यद्यपि ये, ये हमको यानी दिखता है ऐसा प्रायः इसी मन के इसी विभाग को हम लेते हैं करते हैं में जनाने के लिए ज्योति है, ये का है इंद्रियों का भी प्रकाशक है ये ज्ञान का प्रकाशक है ये आंख नाक आदि जो भी इंद्रिया है इन इंद्रियों का भी प्रेरक होने के कारण ज्योति इंद्रिया हो गई और इन इंद्रियों का भी वो संचालक है तो ज्योतियों का भी ज्योति है दूसरा अर्थ है सूर्य चंद्र जितने भी प्रकाशमान ज्योतिषमान पदार्थ हैं, इन सभी को मन जानने में समर्थ होता है यानी मन के बिना इनको नहीं जान सकते जितना भी हमको ज्ञान होता है ज्ञान ज्ञान मात्र मन के द्वारा ही होता है समाधि की बात छोड़ दीजिए या मुक्ति की बात वहां मन की उपेक्षा कर सकते हैं नहीं होता है उसके बिना भी ज्ञान होता है यानी ईश्वर दे देता है जब शेष स्थिति में बिना मन के आत्मा को कोई अनुभूति नहीं होती है यहाँ भी मन में भी समाधि में भी मन आत्मा से जुड़ा हुआ है तभी इसको अनुभूति उठेगी मन एक थोड़ा सा भी आत्मा से यदि अलग हो जाए तो अनुभूति उसको नहीं होगी बंद हो जाएगी प्रलय में हमारे साथ मन नहीं रहता है इसलिए प्रलय में हमको कोई अनुभूति नहीं होती है समर्थ नहीं है हमें किसी की नहीं होगी प्रलय में प्रलय में जब मन से हमारा संबंध कट जाता है तो हम तो रहते हैं ना जीवात्मा तो नित्य है लेकिन उसको कोई अनुभूति नहीं होती है ना हाँ तो इसीलिए होती है ना कि मन अब नहीं है उसके साथ तो मन शरीर आदि जब तक नहीं हमारे से संबंध होता है हमको ज्ञान ही नहीं होता है तो अनुभूति जो हमारा स्वभाव होते हुए भी जान बिना मन की सहायता के हमको नहीं होता है मोक्ष में तो बताया ना ईश्वर की सहायता से होता है अपने सामर्थ्य नहीं होता है वहां ईश्वर देता है तब हो जाएगा समाधि में भी देगा वो बल वहां भी हो जाएगा जब तक वो अपना नहीं दे रहा है नहीं होगा समाधि में भी नहीं होगा कहीं नहीं होगा वहां हमको मन की सहायता लेनी पड़ती है तो एक प्रकार से सारा का सारा ज्ञान जो है मन ही कराता है इसलिए वो ज्योतियों का ज्ञानों का भी ज्ञान है ज्योतियों का ज्योति है प्रकाशकों का भी प्रकाशक है वो मन तो ये उसके वास्तविक गुण है यानी विशेषता है ये ऊपर वाली विशेषता तो एक तरह से क्या कह सकते हैं स्तुति मात्र है है वो वास्तविक नहीं है। निचली जो विशेषता है वास्तविक है इतनी वास्तविक में उसमें सामर्थ है तो अब जब इतना समर्थ शील मन है तो अब क्या होगा कि ये गलत भी काम होता है इससे और अच्छा भी होता है दोनों में कार्यों को करने में समर्थ है ये तो यानी दूर के विषयों में भी जाता है और निकट वाले में भी जा सकता है क्योंकि ज्ञान मात्र ये कराता है इस कारण से अब क्या करना है हमको संकल्पम शिव संकल्पम वस्तु मन के द्वारा अब हम अच्छा ही संकल्प करें अच्छी ही जिज्ञासा रखें तत्व ज्ञान की ही कामना करें हर विषय को निर्णित रूप में ही जानने का प्रयास करें और जो हमारे निकट के हैं विषय बाई विषयों की अपेक्षा अब इस शरीर के अंदर ही सारा संसार है तो इनको ही जानने का प्रयास करें इनको भी मन जनाएगा इस कारण से कहा वो मन हमारा शिव संकल्प मन वाला होगा तो एक तो ये हो गया कि उत्तम उत्तम हम संकल्प करें इससे मन फिर इधर उधर ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि उत्तम संकल्प करेंगे तो उसके लिए यथार्थ चाहिए उत्तम संकल्प बिना के चलेगा नहीं वो उसके लिए यथार्थ ही सोचेंगे और दूसरी बात है कि मन के अंदर जो ये काम क्रोध आदि की बाहर की चीजें जो उठाते हैं ये सब इन विकारों को उठाए रखते हैं इन विकारों को नहीं उठाए मन से तो इस स्थिति में वही मन हमारा उत्तम संकल्प वाला हो जाएगा कल्याणकारी स्वभाव वाला हो जाएगा क्या हमेशा निराधार कल्पना